Sri Ram, Sri Sita, Sita Ram. राम रा वम साम छंदम मंगला नाम कर्ता वंदे वाणी विदेह तनया पद पुंडरीकम सौरभ सहीत योगी चित हंतृतापमुषं मुनिहंस्यं सन्मसि ज पराग तनु तरुण नेत्र हे मां बरंबर भू सितांगम कंदर्पकोटिकम किशोरमूर्ति पूर्ति मनोरथ भुआ भज जानकश य रघुनाथ कीर्तन त्र तस्कांजलि बास्परी परिपूर्ण लोचनमुतिमत राशाक गंगातरंग रमणीय जटाकलाप गौरीभूत मा भाग नारायण प्रियमनंग माप णसीपति भज विश्वनाथ श्री सच्चिदानंदय तापत्रे नाशाय श्रीकृष्णाय व्युम श्री गुरुचरण सरोज रज निज मुधार वरण रुवर विमलयश जोदायक फल चार तुलसीदास जी के पद कमल बारम्बार मनाय गुण गू श के हनुमत हो सहाय सदा सुधी दीन की सहज दया के धाम जनन जनक राजीव की प्रभु श्री सीताराम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 सब भक्तन की जय जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्या्या्याम नम पार्वती पते हर हर महादेव भगवान के अनुग्रह विग्रह पूज्य चरण श्रद्धे संतजन वंदनी विद्वजन श्री सीताराम कथा रस रसिक श्रद्धालु श्रोता बंधुओं श्रद्धामयी माता <coughs> श्री हनुमान जी महाराज की भावमयी उपस्थिति में भगवान श्री सीताराम जी की मंगलमयी कथा के गायन श्रवण का अलभ संत महापुरुषों की चरण धूली से धन्य हुए इस आश्रम के आध्यात्मिक वातावरण में उपस्थित होकर हम लोग प्राप्त करें उसके पूर्व बड़े प्रेम से श्री भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर मस्ती के साथ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 Sita Ram, Sita Ram. Sita Ram, Sita. Sita Ram, yes Sita Ram. Sita Ram, yes Sita Ram. सीता राम जय सीताराम सीता राम जय सीताराम सीता राम जय सीताराम सीकार राम सीकार सीता अशरण शरण दया के धाम निर्बल के बल राम। निर्बल सीता, सीता राम निर्बल सीता सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम si taram jai sitaram jai sitaram sitaram jai sitaram jai sitaram jai sitaram jai sitaram jai करुणा कर अपना लो राम अपना दास बना लो राम अपना सीता सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम श्री सीताराम जी महाराज की श्री हनुमान जी महाराज की तुलसीदास जी महाराज की जब जब हो ऐ कहानी जब जब हो ये धर हानि हानि बाढ़ असुरधम अभिमानी बाढ़ असुर धाम अभिमानी अन या जा प्र धैनो सुर धरनी तब तब प्रभु धर विवेद शरीरा हर ही कृपा जी सजन पीरा असुर मारिथा पैसुर राख निज श्रुति से तू जगवीस्तार विसद जस राम जन्म करे आ जब जब हो ये के धरम धर्म क्या जब जब हो ये धरम हो य भगवान का अवतार किन परिस्थितियों में होता है इसका वर्णन करते हुए श्री तुलसीदास जी महाराज ने कहा जब जब धर्म का हिरास होता है अधर्म का उत्थान होता है अधर्म का आचरण करने वाले दुराचारी जब अपने अत्याचार के द्वारा जन जीवन को त्रस्त करते हैं उस समय भगवान विविध रूप धारण करके सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं वे राक्षसों को मिटाते हैं देवताओं की स्थापना करते हैं और जगत में उनके इस पवित्र यश का वर्णन होता है यही भगवान के अवतार का हेतु है अवतार काल में की गई लीलाओं का गायन श्रवण करके भक्त सहज ही अपने जीवन की समस्याओं का समाधान प्राप्त कर लेते हैं और संसार सिंधु से संतरित होते हैं भगवान श्रुति सम्मत धर्म की स्थापना के लिए अवतार देते हैं धर्म संस्थापनार्थाए संभवांग युगे युगे श्री वाल्मीकि जी ने कहा रामो विग्रहवान धर्म राम जी साक्षात धर्म है इसलिए उनकी कोई भी लीला हम देखेंगे वह धर्म सम्मत होगी उनका आचरण धर्ममय है जीवन तीन चीजों से व्यवस्थित होता है हमारे जीवन में नियम हो नियम पूर्वक जिए हमारे जीवन में प्रेम हो हम प्रेम पूर्वक जिए और हमारे जीवन में विचार हो हम विचार पूर्वक जिए बुद्धि में पवित्र विचार हो मन में पवित्र प्रेम हो और व्यवहार में पवित्र नियम तीनों की आवश्यकता है नियम की प्रेम की और ज्ञान की और इसीलिए ज्ञान देखो ज्ञान आत्मा का भक्ति परमात्मा की और रहनी महात्मा की यही जीवन का सार है महात्मा की रहनी हो और आत्मा का ज्ञान हो अपने आप का ज्ञान हो और परमात्मा से प्रेम हो यह और यही कारण है कि राम जी में यह तीनों दिखाई देते हैं जब वे ब्रह्म भाव में बोलते हैं तो शबरी माता से भी कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा दूसर रति मम कथा प्रसंगा मेरी कथा सुनो मेरे नाम का स्मरण करो मेरा चिंतन करो वहाँ भी ब्रह्म होकर बोल रहे हैं राम ब्रह्म व्यापक जग जाना उस, उस परम तत्व से अपने स्वरूप का अभिन्न अनुभव करके बोल रहे हैं यह विचार की उदात्त अवस्था लेकिन जब वे प्रेम से भरे होते हैं तो गीद को गोद में राख कृपा निधि नयन सरोजन में भरी बारी बार ही बार समारत पंख जटायु की धूर जटान सुझारी जब गिधराज को गोद में उठाए हों, गिद्धराज के कटे हुए पंख देखे अति घायल दो कटे पखना रसना तवपे रट लाती रही तनपीर अधीर परे तबह हरि नाम की प्रीति सुहाती रही रघुनाथ दशा लख के तेह की केह की उमगे बिन छाती रही गति गीध की देख दया निधि को सुध सीय के शोध की जाती रही ये सीता जी को खोजना भूल गए जटाई भी कर हैं। शबरी माता से भगवान प्रेम का वर्णन करते हैं लेकिन कंदमूल फल सूरस अति दिए राम कहो आन मानस में तो कंदमूल फलों का वर्णन है पर भक्तमाल से प्रभावित ग्रंथों में वेरों का वर्णन है झूठे बेर पर भगवान उन्हें प्रेम से स्वीकार करते हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा अजय इसीलिए राम जी जब जब वनवास काल से लौटकर अयोध्या आए गुरु जी के यहां निमंत्रण में गए माता कौशल्या ने अपने हाथ से भोजन बनाया जनकपुर गए ससुराल वहां भी सुस्वाद व्यंजनों के साथ भोजन मिला स्वयं श्री जानकी जी ने अपने हाथ से भोजन बना के पवाया तो प्राय ये नियम है जब कोई भोजन कराता है तो यह जरूर की कैसा लगा ठीक है आपके अनुरूप है स्वादिष्ट है तो राम जी से जब जब पूछा गया कि भोजन आपके अनुरूप कैसा लगा चाहे कौशल्या माता पूछें चाहे जानकी मैया पूछें चाहे जनकपुर वाले पूछे चाहे गुरु माता अरुंधति पूछे तुलसीदास जी ने इन सब का उल्लेख किया है घर गुरुगृह प्रिय सदन सासुरें भाई जब जहा पहुनाई जहां पहुन आई, जहां जब, जब जब भगवान को भोजन कराया गया और उनसे पूछा गया कि भोजन कैसा लगा तो तब तह कही कहते स्वादिष्ट तो है किंतु और किंतु कहकर मौन हो जाते तो लोग पूछते किंतु क्या घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे भाई जब जहा पहुनाई तब तह कही शबरी के फलन की रुचि माधुरी न पाए और तुलसीदास जी कह दे जानत प्रीति रीति रघुराय प्रीत रीत देखो यह प्रेम रीति जानक प्रीत रीति रघुराई राम ही केवल प्रेम, प्रेम प्यारा और तो और इसीलिए एक भक्त ने कहा कि रावण को मारने के लिए राम जी नहीं गए बन में सेना ले जाती साथ में अगर रावण को मारना था दस कंद के मारन को चतुरंगीनी शक्ति मती नृपता होती खासी ऋषि और मुनि के सत्कार को बहुज विधान होते सुखदासी मन राखते बंधु भरत को ओसी घरे फिर जाते प्रजा के उपासी फिर लौटे क्यों नहीं कशबरी बनवासिनी होती न जो प्रभु राम हूं ना बनते बनवासी जनकपुर में पूर्व बालकों ने कहा चक्रवर्ती अवध नरेश के कुमार तुम हम धनहीनों से स्नेह क्यों लगाओगे खोटे हैं खरे हैं भले हैं बुरे हैं किंतु सत्य कहो राम हमें भूल तो न जाओगे और राम जी ने क्या कहा राम जी ने कहा मित्र मन मानस में पाकर स्नेह नीर कमल समान सदा फूले और फूलेंगे चक्रवर्ती ताज क्या तीनों लोग राजसुख प्रेम के मुकाबले न तूले हैं न तूलेंगे बिंदु कभी भक्तों के टेढ़े सीधे अनोखे चोखे भले बुरे वचन कबूले हैं कबूलेंगे जग के हजार बार जग किंतु प्रेमियों के प्रेम को न भूले है न भूलेंगे आप इस दृष्टि से देखिए राम ही केवल प्रेम नहीं जा केवट से नाव मांगने लगते हैं आज्ञा नहीं देते क्या कह दे मांगी नाव और वहां मांग रहे हैं जहां का राजा उनका मित्र है और राजा साहब से भी कह दिया कि आप नहीं मैं ही मांगूंगा अच्छा मांगने में याचना है भैया मैं प्रार्थना कर रहा हूं नाव लेकर आ जाओ केवट के तो आंखों में आंसू आ गए कि जिंदगी में पहली बार किसी ने इस तरह नाव मांगी न बिचारे मजदूरों को ये ऐसी शब्द सुनने का मौका ही कहा मिलता है आदेश मिलते उन्हें चलो ले आओ। चलो लगाओ।, लगाओ, लगाओ वो, वो सुनने के आदि भी हो जाते हैं हम उनसे कौन कहेगा कहा श्रीमान जी कोई कहेगा चालक से आई श्रीमान जी गाड़ी लेकर जरा इधर आ जाए केवट से कौन कहेगी केवट बोला मैं समझ गया कि आप भगवान हैं तो किसी ने केवट से बाद में पूछा कि तुमने कैसे जाना भगवान है कहा कि श्रमिक का भी इतना आदर जिसके मन में हो वो इंसान नहीं भगवान ही होगा इतना प्रेम नाव चलाने वाले दींदी गरीब से जिसे हो तो राम जी जैसा कोई प्रेम ही नहीं अगर इस दृष्टि से देखें लेकिन एक अद्भुत बात है जितने प्रेम की चर्चा करने वाले हैं भक्त हैं आंसू बहाने वाले हैं उनसे नियम के बारे में अगर थोड़ा चर्चा ही कर दो क्या कहते अरे जहां प्रेम तहां नियम नहीं प्रेम में क्या नियम कोई नियम नहीं और नियम वालों से कहो वो कहते हैं हम इन भावनाओं में नहीं बहते हैं हम तो घड़ी देख के काम करते हैं नियम से सब अच्छा उनसे ज्ञानियों से, से विचारवानों से कोई पूछे कि ये प्रेम ठीक है कि नेम ठीक है ज्ञानी कहते दोनों ठीक नहीं है क्यों बोले सपना ना सही होता ना गलत होता है जगत सब सपना पर यह सही है कि किसी एक पक्ष की प्रधानता व्यक्ति के जीवन में होगी या वह विचार प्रधान होगा या वह भक्ति प्रधान होगा या वह नियम प्रधान होगा लेकिन होंगे तीनों ही और होने भी तीनों ही चाहिए राम जी जहां इतना प्रेम करते हैं वहां नेम कैसा विगत दिवस मुनि आए सुपाई, शाम हो गए तो संध्या करण चले तो भाई नियम से संध्या करने गए देखो नेम प्रेम को पुष्ट ही करता है इसलिए जीवन में पूजा पाठ का नियम तो होना ही चाहिए और उ, उ, उ, प्रेम उसका परिणाम है भगवान संध्या वंदन करते हैं और नियम तो देखो जनकपुर में राम जी का नियम अयोध्या में नियम अयोध्या में नियम, प्रातकाल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु नाव ही माँ था प्राताकाल नियम पूर्वक जाग कर माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करना है नियम जनकपुर में गुरुजी जी तो रामजी उनकी चरण सेवा करते नियम गुरुजी की सेवा और गुरुजी जब सोए तब रामजी सोए लक्ष्मण जी उनकी चरण सेवा करते रामजी उन्हें कहते हैं विश्राम और जगने का नियम उठे लखन निष जगत सुनी अरुण सिखा धुनिकान कान गुरुते पहले ही जगतपति जागे राम सुजान रामजी तपस्वी हैं नियम पूर्वक रहते हैं अजय लेकिन एक अद्भुत बात है सवेरे जाग जाना तो अच्छा है नियम पूर्वक जाग जाना अच्छा है लेकिन जागने के बाद भगवान की ओर ध्यान जाना चाहिए साधना की ओर नियम की ओर ध्यान जाना चाहिए लेकिन प्राय सवेरे सवेरे जो जल्दी जाग जाते हैं, उनका ध्यान उनकी तरफ जाता है जो सोए हुए होते हैं उन्हें एक दिन एक आदमी जाग गया तो जो एक साथी और जाग गए थे उनसे देखो ये अब तक सो रहे देखो ये अब तक सो रहे देखो ये अब तक सो रहे हैं तो उसने कहा तुम तो नहीं जगते तो अच्छा था ये सोते हुए देखने के लिए जगे थे नियम अपने लिए औरों पर अपने नियम थोपने नहीं है हाँ आपके चरित्र से प्रेरणा लेकर वे भी धन्य हो सके अलग बात राम जी ने केवट से प्रेम किया कोल भीलों से प्रेम किया राक्षसों से प्रेम किया बंदरों से प्रेम किया क्या वे राम जी की तरह नियम आदि करने वाले थे नहीं नियम अपने लिए प्रेम, प्रेम बांटने के लिए सबको बांटने के लिए और कोई अधिकारी मिल जाए तो ज्ञान राम जी का देखो आपने प्रेम पक्ष देखा राम जी का आपने नियम वाला पक्ष देखा अब राम जी का ज्ञान वाला पक्ष देखो लंका में रावण का वध हो गया जय जयकार हुई देवता आनंदित हुए उस समय महाराज दशरथ आए दशरथ जी ने जब राम जी को देखा तो तनय विलोह के नये जल छाये दशरथ जी की आंखों में आंसू आ गए राम जी लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया दशरथ जी ने आशीर्वाद दिया भगवान ने उनके प्रेम का बड़ा आदर किया लेकिन अब फिर वियोग का क्षण आ रहा था दशरथ जी फिर जा रहे थे राम जी फिर यहीं तब तुलसीदास जी क्या लिखते हैं रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना पर उसके बाद चितय पितही देने दृढ़ ज्ञाना राम जी ने अपने स्वरूप का परिचय दे दिया आत्मस्वरूप का परिचय दिया और उसका परिणाम क्या कि जब दशरथ जी आए तो रामजी लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया अनुज सहित प्रभु बंधन की ना और अब जब दशरथ जी जाने लगे ज्ञान पाकर तो बार बार करी प्रभु ही प्रणामा दशरथ हरष गए सुरधामा यह ज्ञान भरत जी के मन में एक बार इच्छा हुई कि कुछ पूछ ले पर संकोची है भरत जी हनुमान जी समझ गए राम जी ने कहा हनुमान क्या बात है अयोध्या की घटना है बूझत काउ का हनुमाना? क्या पूछ रहे हैं हनुमान हनुमान जी ने कहा नाथ भरत कुछ पूछना चाहे भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं तो भगवान ने यह नहीं कहा कह पूछो भरत क्या बात है? ना आज विचित्र शैली अपनाई रामजी ने भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं हनुमान जी ने कहा और राम जी क्या बोले तुम जान हू कफि मोर स्वभा भरत ही मोही की अंतर का अब ये शैली देखो हनुमान जी से राम जी ने कहा कि तुम तो मेरे स्वभाव से परिचित हो मेरे स्वरूप से परिचित हो स्वभाव से और स्वभाव से मेरे जो स्व का भाव है उससे तो तुम परिचित हो क्या मुझ में और भरत में क्या अंतर है मेरे और भरत के स्वरूप में क्या अंतर है भरत ही मोह की अंतर काउ मुझमें भरत में कोई अंतर नहीं अब पूछने जो पूछना अच्छा जब स्वरूप ज्ञान हो गया अब पूछने तो बचा क्या है कर्म की हो ही स्वरूप ही चीने अब कोई संशय नहीं अब कोई प्रश्न नहीं ना आ सारे प्रश्न गिर जाते हैं सदगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया जो जानना था जो जान लिया जो पाना था सब पा लिया जिसे पाने के बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रहता उसी का नाम आत्मज्ञान है भरत जी से कहा अब पूछो अब क्या पूछें भरत जी फिर भी प्रभु का कहो क्या कह रहे हो भरत जी क्या बोले अब यह भी थोड़ी गंभीर बात है लेकिन आप सुनो भरत जी ने कहा नाथ नमो संदेह का नमों जो सपने शोक नमो महाराज मुझ में कोई संदेह है ही नहीं और जागृत की कौन कहे स्वप्न में भी शोक और मोह नहीं है ये भरत जी बोल रहे हैं। और ये वही भरत जी है जो कहते रहे मोहन समान को पाप निवास मैं अधम हूं मैं पापी हूं ये कहते थे और आज कह रहे कि मुझे कोई संदेह नहीं मुझे तो स्वप्न में भी शोक मोह नहीं किसी ने भरत जी से पूछा कि तुम हमेशा अपने को पापी समझते थे ये ये अनुभूति कब होने लगी बोले जब भगवान ने कह दिया कि मेरे और भरत के स्वरूप में कोई अंतर नहीं तब तो फिर ब्रह्म में भी कोई संदेह है क्या वहां क्या शोक मोह है तो भगवान राम की ये तीनों स्थितियां बालिका बध हुआ तारा व्याकुल हुई तारा बिल तारा तारा जित देख घुराया दीन ज्ञान हर लिनी माया तारा ज्ञान क्या दिया शरीर पांच तत्व का है छीत जल पाव गगन समीरा पंचरचित अतिधम शरीरा पर तुम रो किसके लिए रही हो अगर शरीर तुम्हारा पति है तो सामने है और यदि जीव तुम्हारा पति है तो जीव तो मरता नहीं है ईश्वरंस जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखलासी ये ज्ञान दिया और जब ज्ञान दिया उपजा ज्ञान चरण तब लागी लीन से परम भगति वर मांगे तो भगवान ज्ञान देते हुए दिखाई देते हैं भगवान प्रेम का पाठ पढ़ाते हुए दिखाई देते हैं और भगवान नियम का पालन करते हुए दिखाई देते हैं मानो हम लोगों को संदेश देते हैं कि नियम पालन करना हमारा धर्म है प्रेम पूर्वक रहना हमारा धर्म है और जीवन में विचार पूर्वक रहना हमारा धर्म है तो हमारे जीवन में नियम हो माने व्यवस्था हमारे जीवन में प्रेम हो माने आस्था हमारे जीवन में ज्ञान हो माने अनुभूति अनुभूति आत्मा की भक्ति परमात्मा की रहनी धर्मात्मा की ये तीनों हो और इन तीनों में से अगर एक भी नहीं होगा तो जीवन में पूर्णता प्रकट नहीं होगी पूर्णता स्थापित नहीं होगी तो जब हमारा जीवन नियम रहित हो जाता है प्रेम रहित हो जाता है ज्ञान रहित हो जाता है तब भगवान अवतार लेते हैं इसीलिए कहा जब जब धर्म के हानि जब जब हो बाढ़ ही असुर अधम हो जब जब जग आ हमारा जीवन धर्म अर्थात नियम प्रेम और ज्ञान से परिपूर्ण हो यही वेदत्रय सिद्धांत है धर्म उपासना और ज्ञान अजय इसीलिए जिनकी चर्चा हो रही है वे तीन आय वन में राम जी लक्ष्मण जी और जानकी जी जंगल में भी मंगल हो गया मंगल रूप भयो बन तबते कीन निवास रमापति जबते क्यों ये तीन है साथ साथ तीन तीन कौन का राम जी लक्ष्मण जी सीता जी अब ज्ञान के रूप राम जी ज्ञान अखंड एक सीतावर और भक्ति रूपा श्री जानकी जी और वैराग्य के रूप लक्ष्मण जी अजय वैराग्य किस कारण जीवन में उतरता है धर्म का पालन करने से धर्म थे बीरत धर्म हमें रागी नहीं सहज असंगता प्रदान करता है धर्म का पालन करने से अजय जीवन में भगवान की भक्ति हो संसार में कहीं राग ना हो भगवान में अनुराग हो और अपने स्वरूप का ज्ञान हो तो जंगल में भी मंगल है अजय ये तीन अब तीन की चर्चा आई तो तीन की ही बात सुनो अयोध्या से तीन गए और अयोध्या में तीन आए तो तीन गए और तीन तीन के माध्यम से आए कैकई कह माता महाराज श्री जी और मंथरा ये तीन राम राज्य की तैयारियां हो रही थी रामजी को युवराज पद पर बिठाया जाएगा मंथरा के मन में लोभ आ गया कि मेरी महारानी कैकई का बेटा भरत राजा बन जाए तो फिर हमारा कुछ और प्रभाव रहेगा लोभ आया कैकई माता को भड़का दिया सु जी कोप भवन में चली गई कोप भवन माने क्रोध अब आए दशरथ जी दशरथ जी आए तो वैसे तो बड़े प्रसन्न थे जब सुना कि कहक जी को भवन में सो सुन तीय से गयेऊ सुखाई देखऊ काम प्रताप बड़ाई काम आ गया तीन ही तो आए काम क्रोध और लोभ बड़े विकट हैं महाराज ये त तीन अति प्रबल खल काम क्रोध अरुला एक बार एक गांव में पंचायत लगी पंडित जी के पास लोग आए पंडित जी गांव भर में एक कुआं और कुएं का पानी हम लोग नहीं पी सकते बदबू आ रही है मन भी नहीं होता पानी पीने का हुआ क्या तीन कुत्ते लड़ते लड़ते उसमें गिर गए बाहर नहीं निकले मार ही गए होंगे पता नहीं क्या किया अब जिसमें कुत्ते पड़े हों उसका पानी कौन पिए महाराज पंडित जी ने कहा एक काम करो और जो कर चुके होंगे जो करना है सो करो उसमें गंगा जल डलवा तो गंगा जी पास में है बाल्टी दो बाल्टी गंगा जल छोड़ दें सतनान भगवान की कथा करा ठीक है उसमें सुगंधित द्रव्य डलवा हाँ सो सब चौथे दिन फिर आए कि महाराज वह, वही हालत में सब करके देख लिया गंगा जल भी डाला और कथा भी करवाई प्रसाद भी बांटा और उसमें पुष्प सुगंधित और बहुत चीजें डाली लेकिन महाराज हालत वही की वही है अब पंडित जी आश्चर्यचकित हो गया अभी भी इनका मन नहीं बदला और क्या बात तो विचार कर पंडित जी ने कहा कि तुमने और तो सब किया वो तीन कुत्ते जो मरे पड़े थे उन्हें निकाला कि नहीं उनके लिए ना आपने कही थी ना हमने निकाले बाकी सब किया भी तो वहीं वहीं के पड़े पंडित जी बोले जब तक उन्हें नहीं निकालोगे इन चीजों का कोई प्रभाव नहीं होगा ये किसी गांव की कहानी रही होगी और कहानी होगी भी कि नहीं इसके भी झंझट में मत पड़ू सही बात यह कि हमारे आपके जीवन की ये कहानी है इस शरीर के गांव के अंताकरण के कुए में ये काम क्रोध लोभ के तीन कुत्ते मरते झगड़ते गिर गए हैं इन्हीं के कारण सारी बदबू हम उपाय पूछते हैं तो लोग बताते गंगा जी न थोड़ा ये कर लो थोड़ा पूजा करो थोड़ा पाठ सब करते हैं लेकिन बदबू उन्ही की आती रहती है तो पहले इनका सवाल और ये अगर आए अच्छा एक अजीब बात है जिस अयोध्या में ये तीन आए काम क्रोध लोभ उसी अयोध्या में तो भगवान रहते हैं जिस हृदय में जिस मन में ये विकार आते हैं उसी मन में तो भगवान रहते हैं लेकिन तीन आए काम क्रोध और लोभ और तीन गए सीता जी राम जी लक्ष्मण जी अच्छा राम जी क्यों चले गए काम आ गया था जहाँ राम काम नहीं जहा काम नहीं राम तुलसी कबहू की रही सके रवि रजनी एक ठा काम आया तो राम जी चले गए और क्रोध आया कह कह तो सीता जी चली गई सीता जी शांति सीता समान था आत्मा रामो विराज थे क्रोध आएगा तो शांति चली जाएगी किसी को क्रोध में थोड़ी शांति मिलती है किसी ने आज तक कहा कि जब जब गुस्सा था तब बड़ी शांति मिलती है हो ही नहीं सकता क्रोध में और शांति क्रोध आया तो शांति चली गई और लोभ आया तो वैराग्य चला गया ये भक्ति ज्ञान वैराग्य भवन की हालत वन तो से ज्यादा खराब हो गई और वन भवन से ज्यादा सुखदाई हो गया लेकिन जब जब ऐसी व्यवस्था बिगड़ जाए तो करना क्या चाहिए गुरुजी ने कहा भरत जी को बुला और भरत जी का बुलाना क्या है कि संत जीवन में आए संत अगर जीवन में आ जाएं तो फिर परिस्थिति बदल सकती है और संत वह जो स्वयं भगवान से जुड़े औरों को भी भगवान से जोड़े भरत जी ने जोड़ा और आप आश्चर्य करेंगे श्री भरत ने कथा के सार सार की बात मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं आपसे भरत जी भी क्या ले आए पादुका और पादुका रख दी सिंहासन पर औरों की दृष्टि में खड़ाऊ है और भरत जी की दृष्टि में असुसुख जस सियराम रहे थे असुख जस सियना असुसुख जस सिया राम भरत जी पादुका में भगवान को देखते देखो कितनी अद्भुत बात है संत की यही दृष्टि है सबको खड़ाऊ दिखती है पर भरत जी को सीताराम जी दिखते आप कहेंगे कि एक ही चीज में ये दो चीजें कैसे दिख सकती खड़ा हुए तो खड़ा हुए हैं अब उसमें सीताराम कुछ लोग कहते मानसिकता होगी कल्पना कर ली होगी देखो परमात्मा को देखना कल्पना नहीं है असल में जो चीज होती है वो हमें दिखती ही नहीं है अजय एक अद्भुत बात जो नहीं होती वही दिखती है किवाड़ सबको दिखते हैं पर लकड़ी किसी किसी को दिखती है अच्छा बोलो किवाड़ बंद कर दो किवाड़ खोल दो किवाड़ अजय आप ही बताओ लकड़ी के किवाड़ है कि किवाड़ में लकड़ी है अगर ये कहें कि किवाड़ में लकड़ी है तो लकड़ी को किवाड़ से अलग करो हो सकते है? अच्छा और अगर लकड़ी में किवाड़ है तो किवाड़ों को अलग करो नहीं हो सके तब क्या कहना पड़ेगा लकड़ी ही किवाड़ है तो किवाड़ हैं कि लकड़ी लकड़ी है हैं तो लकड़ी लकड़ी पर उसकी बनावट ऐसी है कि हमें किवाड़ लगने लगा है तो लकड़ी लकड़ी पर उसकी बनावट ऐसी है कि हमें केवाड़ लगने लगा इसी तरह है तो परमात्मा ही पर उसकी बनावट ऐसी है कि हमें संसार लगने लगा इतनी केवाड़ कभी न था न है न होगा उसकी अलग सत्ता ही नहीं है एक आदमी की खो गई अंगूठी महात्मा जी के पास गया बोले महाराज अंगूठी खो गई आप तो सब जानते आप बताओ महात्मा बोले हमें ऐसी जगह बताएंगे जरूर मिलेगी वही मिलेगी तो कहा है महाराज कुर्ती की जेब में के नीचे संदूक में थैले में कहा खो गई महाराज हम बहुत परेशान हैं महात्मा बोले अंगूठी जहां भी होगी सोने में ही होगी सोने से अलग हो नहीं सकती अजय अंगूठी सबसे अलग हो सकती है पर सोने से अलग नहीं हो सकती मैं भी आपसे कहता हूँ आप सबसे अलग हो सकते हैं पर परमात्मा से अलग नहीं हो सकते सोने में ही तो अंगूठी बनी है समुद्र में ही तो लहर बनी है परमात्मा में ही तो जगत कल्पित है इसी तरह भाई हमारा होना कल्पना है परमात्मा का होना यथार्थ है पर भरत जी को खड़ाओं में भगवान दिखें तो संत की दृष्टि है संसार में परमात्मा को देखना संत की दृष्टि है और परमात्मा में भी जिसे संसार दिखे वह संत की दृष्टि नहीं है अजा आपने देखा हो एक भक्त था भगवान का चित्र प्रभु जय हो बड़ी सुंदर छवि है आ उसके आंसू आ गए आनंदित हो गया हृदय प्रेम से भर गया भगवान बैठे तब तक दूसरा ये कैलेंडर इसी साल का है पिछले साल का अच्छा निकाला भाई कैलेंडर तो अच्छा निकाला तो ये कंपनी वाले निकालते सकते पिछले साल भी यही निकाला था बहुत बढ़िया अच्छा है हाँ जरा देख रहे किसी ने बनाया अब वो बातें तो गलत नहीं कह रहा बिल्कुल सही कह रहा कैलेंडर ये है लेकिन एक आदमी को कैलेंडर नहीं दिख रहा भगवान हमारे ठाकुर जी बैठे अरे इनको भोग लगाओ इनको आरती करो इनको प्रणाम करो तो उसे लोग पागल कहेंगे कैसे कैसे पागल लोग अपने हिंदुस्तान को भी क्या हुआ ये कैलेंडरों को भगवान कहते हैं लोग कहते चलो उनका अपना है आप तो समझदार अर काय का समझदार है आप विचार करो भगवान में जिसको कैलेंडर दिखे वो समझदार है कि जिसे कैलेंडर में भगवान दिखे वो समझदार है इसलिए दृष्टि तो ऐसी होनी चाहिए दो नयनों का यही संदेश कि यह भी देख और वह भी देख और देखत देखत ऐसा देख मिट जाए दुविधा रह जाए एक ये धर्म है। और यही कारण है कि भरत जी पादुका में भी भगवान को देखते और भगवान ने भी स्वीकृति की भरत तुम यही समझो पादुका के रूप में हम और सीता जी ही तुम्हारे साथ जा रहे हैं भरत जी ने कहा कि मैं भी यही मानता हूं प्रभु लेकिन एक बात पूछूं क्या आप और सीता जी के इस रूप में और पादुका के रूप में कोई अंतर नहीं है भगवान ने कहा कोई अंतर नहीं है तो भरत जी बोले एक काम क्यों नहीं करते क्या बोले पादुका के रूप से वन में चले जाओ इस रूप से अयोध्या चले चले, चले। जब कोई अंतर नहीं है ऐसे कर लो भगवान ने कहा कि मैं वैसा भी करता लेकिन भरत एक ही समस्या है क्या बोले जिधर मैं जा रहा हूं उधर तो इस रूप में भी कोई हमें नहीं देख पाएगा और फिर पादुका के रूप में कोई हमें देख ले यह तो भरत तुम्हारी ही दृष्टि हो सकती है इसलिए पादुका के रूप से तुम्हारे साथ जा रहा हूं ये भक्त की दृष्टि भरत जी पादुका में भगवान का दर्शन करते हैं प्रेम है भरत जी में प्रेम अच्छा और एक बात देखो नेम नंदी ग्राम कर पर नियम पूर्वक ए, ऐसा नियम तप तदर्थ भावनम पुलक गात ही रघुवीरू नाम जीह जप ये नेम और प्रेम लोचन नीरु नित पूजित प्रभु पावरी प्रीति न हृदय समाप्त और मांग मांग आय सुत राज काज पादुका में परमात्मा है यह ज्ञान पूजा में प्रेम और राजकाज को विधि पूर्वक करना यह धर्म भरत जी के जीवन में भी धर्म प्रेम ज्ञान तीनों इसीलिए गोस्वामी जी कहते सकल धर्म धुर धरन धरत को अब भगवान आए जंगल में रहने कहा लगे अगस्त जी ने कहा पंचवटी में रहो भगवान पंचवटी में रहने लगे है? गोदावरी निकट प्रभ रहे परन गृह छाय पंचवटी में आ गए हम लोगों के नजदीक आ गए उधर से है ना? पंचवटी अच्छा देखो कितना सुंदर संकेत है भगवान पंचवटी में रह रहे हैं अब यहाँ कोई था ही नहीं चित्रकूट में तो साधु महात्मा मिले प्रयाग में भरद्वाज जी मिले रास्ते में वाल्मीकि जी मिले चित्रकूट में अत्री जी मिले महात्माई महात्मा मिले अब जब पंचवटी में आए तो कोई नहीं था अब ये तीन ही थे गीतराज जी मिले और भगवान को क्या लेकिन आदत पड़ी थी सत्संग तो जब कोई न मिले तो लक्ष्मण जी ने पूछना शुरू किया राम जी ने उत्तर देना शुरू किया सीता जी ने सुनना शुरू किया सत्संग शुरू देखो सत्संगी हो तो घर भर सत्संग ही करते वे तीन ही काफी हैं बैठ जाए चर्चा शुरू सत्संग स्वभाव बन जाए अजब कहीं से भी सत्संग शुरू कबीरदास जी के बारे में वर्णन आता है कि वो बैठे उनका पुत्र कमाल बैठा आ? और कमाल ही बैठे बेटा बेटी और बाप तीनों बैठे और कमाल की मां कबीरदास जी की पत्नी चक्की चला रही गांव का ढंग अनाज पीस रही जैसे गांव में पीसते अनाज हालांकि इसमें भी हम लोगों की आदत खराब पड़ी हुई पीसते तो हैं अनाज गेहूं चना और किसी से मुझे आटा पीस रहे हैं आटे को कौन पीसेगा वो तो है ही पिसाया पिसा लेकिन आदत वही पड़ी चक्की चल रही अब ये घरों में कोई बड़ी आश्चर्य की बात थोड़ी चक्की चलती है उस समय उस तरह की चलती थी आजकल दूसरे तरह की चलती है पर सत्संगियों को मौका मिल गया यहीं से कबीर दास बोले आ हा ये चक्की चल रही है कितना बढ़िया संदेश दे रही क्या चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए और दो पाटन के बीच में साबित बचाना खोए ये दो पाट हैं राग द्वेष के दो पाट इनके बीच में कोई साबित बचा ही नहीं दिन रात दो पाट है इस दिन रात में इस अनुकूलता प्रतिकूलता में अनुकूलता से राग प्रतिकूलता से द्वेष ये दोस्ती दुश्मनी के दो पाठ साबित बचा कौन अद्भुत ये संसार यहाँ पर कोई किसी का सगा नहीं फिर भी कौन है ऐसा जिसका दिल दुनिया से लगा नहीं सभी समझते सभी जानते किंतु न कहना कोई मानते अपना बना के अपनों से ही किसने खाया दगा नहीं ये दो पाटन के बीच में साबित बचा ये कबीरदास जी ने कहा रोना आता है हमें तो ये चक्की चलती हुए देखकर उनका बेटा बोला कमाल उसका नाम ही कमाल जो कबीरदास जी की बात पर बात करे बाप सो बाप, बेटा और गजब बाप अजब बेटा गजब इसीलिए तो उसका नाम कमाल बूढ़ा वंश कबीर का उपजापूत कमाल तो कबीर दास जी ने कहा रोना आता है इस चलती हुई चक्की को देखकर दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई कमाल हो रहा रोने की क्या है? इसे हंसी आती है हमें ये देख क्या अरे बोले पाटों के बीच में जाते ही काहे को तब तो फिर बोले ये देखो नीचे वाला पाट तो ऐसे रखा पर ऊपर वाला जो पाट है उसके बीच में लकड़ी की कीली है जिसके सहारे ऊपर वाला पाठ घूमता है जिसके कारण ही ऊपर का चक्र चलता है अच्छा कीली न लगी हो तो चलता नहीं है तो फिर चलती चक्की देखकर हंसा कमान ठाए और कील सहारे जो रहे तो बाल न बाका जाए और लकड़ी की कीली लगी और उसके साथ ऊपर का उसका मतलब था कीली परमात्मा ये परमात्मा के सहारे से ही ऊपर की सब चक्र चलते हैं परमात्मा के सहारे रहो तो बाल भी बांका नहीं होगा कबीरदास जी ने कहा कि आई भी बात ठीक है तुम्हारा भी सोच ठीक है लेकिन तब तक कमाल की बहन कमाली अरे बोले आप ही भैया बात तो तुमने सही कही है लेकिन पूरी तरह सही नहीं कही क्यों का कील के सहारे जो रहते हैं ना जब कील के सहारे रहते तब तो उस घिसटने से बच जाते हैं और थोड़े ही इधर हुए तो दो चार के तो उनको भी लगाई जाते हैं पिस्ते भले ही ना हो पर बीच में रगड़े जाते हैं तो का कील सहारे जो रहे तो नकटे थोड़ी बहुत चोट लगती है उन्हें भगवान के सहारे रहने वाले को जहां चोट लगे फिर भगवान भगवान फिर भगवान तक रहे तो थोड़े ही उधर गए उधर तो चक्की चला ही रही है सब फिर झटका लगा फिर भगवान भगवान ककील सहारे जो रहे तो नकटे बूचे होए फिर बोले दाना सोई सराही है जो चटक बाहर हो दाना कौन बोले जब डाला जा रहा था अनाज अनाज ऐसे डालते ही चक्की में ऊपर से सो ऐसी डाला चोट लगी सो पहले ही उछल के उधर गिरा कितनी अद्भुत बात है जो पाटों के बीच में पिस रहा वो संसारी है जो भगवान के भरोसे है वो साधक है लेकिन इन सब से असंग होकर जो अपने स्वरूप में स्थित हो गया वो सिद्ध है ये सत्संग धर्म ही सत्संग और इसी तरह राम जी कहते हैं कि जैसे कबीरदास अजी एक अजीब बात है हम लोगों को सत्संग के लिए तीर्थ चाहिए फिर महात्मा चाहिए फिर कोई ग्रंथ चाहिए फिर कोई व्याख्यान देने वाला चाहिए फिर कबीरदास जी को कुछ नहीं चाहिए अरे क्या हम अपना चादर तो बुन रहे हैं उनके लिए चादर बुनना ही गीता है वही भागवत है वही रामायण है वही उपनिषद है और कबीरदास जी चादर बुनते बुनते गाने लगते हैं अष्ट कमल का चरखा बनाया पांच तत्व की पूनी नौ दस मास बुनन को लागे मूरख मैली चदरिया जीनी रेनी राम नाम हीनी चरिया जीनी रे राम नामस घीनी चरिया jeene de jeene ram naam ras bhini kasariya jeene de jeene jin jin jin jin ram naam ras bhini kasariya jeene de jeene जब ये चादर जब ये चादर वन घर आई रंगरेज को जी चधरिया रंगरेज को जब ये चादर वन घर आई रंगरेज को जी ये पांच तत्व की बनी हुई चादर शरीर लंगरेज सदगुरु ए सारंग रंगा दंग ए सारंग रंगा दंग दे लाल लाल कर दी जी दाना दस दीनी चलिया दी रेवी राना दस दीनी जी लाल लाल कर दिया लाली, लाली मेरे लाल की जित देखूं जित लाल लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल रुगोढ़ी पहलाद में चरी आ, आ, आ, आ आते रेया ध्रुव पूड़ी प्रहलाद ओढ़े ध्रुव ओढ़े प्रहलाद ध्रुव प्रहलाद सुता ओढ़े चढ़नी sudaman sudaman ne oonichadhaya sudaman ooli jab preladash jab preladash ओड़ी ध्रुव प्रहलाद सुदामान ओड़ी ध्रुव प्रहलाद सुदामान ध्रुव प्रहलाद सुदामान मन ओड़ी ध्रुव प्रहलाद सुदामान ने ध्रुव प्रहलादान सुद ओढ़ी चदरिया ध्रुव प्रहलाद सुदान सुदाम ओढ़ी लाद सुदान ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ध्रुव प्रहलाद सुदामा नेढ़ी ओढ़ के निर्मल की नीचे दरिया ओढ़ के निर्मल दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ओढ़ी दास कबीर ने ऐसी उड़ी क्योंकि त्यों घर दी चलिया की Ji ni chadaria, ji ni le, ji. Ram nam das, ji ni chadaria, ji ni le, ji. Ram nam das, ji ni chadaria, ji ni le. चदरिया पर ही सत्संग व्यवहारिक उदाहरण से रविदास जी संत बैठे बैठे जूता बना रहे हैं कटौती में जल भरा है उसी में चमड़ा डाल दिया है और वहां भी मन चंगा तो कटौती में गंगा आप देखो जिनका स्वभाव हो जाए सत्संग करने का उन्हें मौका मिलना चाहिए बस मैंने एक बार देखा कि रेलगाड़ी में यात्रा करते समय एक दंपत्ति आए संत संतवेश देखा प्रणाम किया चर्चा करने लगे तो आजकल जो चर्चाएं होती वही हुई पति ने कहा पत्नी की ओर संकेत करके महाराज इन्हें समझाओ भाई सब एक दूसरे को समझाना चाहती समझना तो कोई चाहता नहीं इन्हें समझा तो हमने कहा हुआ क्या है जो इन्हें समझा बहुत क्रोध करती है बराबर क्रोध क्रोध अब मैं कुछ कहूं तब तक पत्नी बोली महाराज इनसे पूछो मैं क्रोध क्यों करती हूं क्रोध तो करती हूं पर कारण ये नहीं पैदा करते तो उनको समझाए बुझाए लेकिन हम सोचने लगे यह मैया कह रही थी कि कारण होता है तब क्रोध आता है बात सही है लेकिन एक बात भी आपने देखी होगी आपने अनुभव किया होगा कि शुरू में कारण के बिना क्रोध नहीं आता कारण हो तो क्रोध आता है और क्रोध करना अगर स्वभाव बन जाए तो क्रोध खुद कारण ढूंढ लेता है फिर उसे कारण की जरूरत नहीं पड़ती जैसे किसी को क्रोध आ जाए और कोई खड़ा है तो अपनी मर्जी से खड़ा है इतना बड़ा मैदान अब क्रोध आया उसका खड़ा होना कोई कार रोज खड़ा रहता था, था। लेकिन आज अब तुम यहीं खड़े हो क्या करने वा चलो वो कहता है पता नहीं क्या हो गया हमने कुछ कहा नहीं तो खड़े थे आराम अच्छा आपने देखो घर में क्रोध आ जाए रोज झाड़ू वहीं रखी रहती थी अब ये झाड़ू यहां कितने डाल दी अब इसी पे क्रोध इसका अर्थ यह है कि क्रोध अगर स्वभाव बन जाए तो कारण खुद खोज लेता है कारण की भी जरूरत नहीं इसी तरह जितने विकार हैं पहले कारण से आते हैं फिर कारण की जरूरत नहीं जैसे साइकिल चलाने वाले को पहले जब सीखता है तो सहारे की जरूरत पड़ती है और सीख जाए फिर सहारे की जरूरत नहीं पड़ती एक आदमी साइकिल पर बैठता जब चलता तो रोकना होता तो पांव ऐसे फैला लेता अपना तो क्योंकि चलते में उतर नहीं सकता था जब तक आगे कोई सहारा ना मिल जाए जहां पांव रख सके वो और जब तक ना मिले तब तक उसकी साइकिल चलती जाती थी मजबूरी थी सहारे की जरूरत और आदत में आ गया तो फिर सहारे की जरूरत नहीं रहती मैं भी आपसे कहता हूं इन बेकारों को भी सहारे की जरूरत तब तक पड़ती जब तक आदत में नहीं आते और आदत में आ जाए तो इन्हें भी किसी सहारे की जरूरत नहीं तो इसी तरह आप सोचो सत्संग जिनकी आदत में आ जाता है उन्हें सहारे की भी जरूरत नहीं होती जहां होते हैं जिस दशा में होते हैं सत्संग करते रहते अब कबीरदास जी तो कपड़ा बुनते समय सत्संग कर लेते हैं चलती हुई चक्की देखकर सत्संग कर लेते हैं राम जी लक्ष्मण जी जानकी जी घर से निकाल दिए गए हैं कहा इतने बड़े सम्राट के पुत्र कहा यह दुर्दशा लेकिन उसके बाद भी वो सत्संग करते हैं आज के आदमी से कहो कि सत्संग सत्संग की पड़ी हमारी दुर्दशा दे कर पहले ये ठीक हो तब सत्संग पर राम जी ने तो नहीं कहा कि पहले ये चौदह वर्ष का वनवास खत्म हो तब सत्संग कई लोग तो तुम सुखी हो इसलिए सत्संग की बातें कर दो हमसे पूछो तो राम जी ने तो नहीं कहा कि हमसे पूछो असल में परिस्थिति के अनुसार मन बदल लेने की कला जिसे आ गई वह सत्संगी है हम चाहते हैं हमारे मन के हिसाब से परिस्थिति चले और जबकि संतों ने सिखाया कि परिस्थिति के, के हिसाब से मन बना लो राम जी सत्संग करते थी नहीं है कोई नहीं है अब लक्ष्मण जी ने कहा कि हम कुछ पूछे और कहां पूछा पंचवटी में हम लोग पंचवटी के पास कहीं रहने वाले हैं लेकिन एक बात अगर सोचें तो हम सब पंचवटी में ही रह रहे, रहे हैं।, हैं पंचवटी में जितने लोग हैं सब पंचवटी में रह रहे हैं ये पांच तत्व के शरीर में रहना यही पंचवटी में रहना है हम सब पंचवटी में ही बैठे हैं अरे पांच तत्वों का शरीर पांच ज्ञानेन्द्रियां पांच कर्मेन्द्रियां जो कुछ है पंच का ही तो प्रपंच है पांच ज्ञान इंद्रिया पांच विषय तो इस प्रपंचात्मक जगत में शरीर की पंचवटी में हम रह रहे हैं तो यहां सत्संग क्यों शुरू किया बोले जब जब पंचवटी में रहो तो सत्संग करते रहना क्योंकि ये पंचवटी भी जंगल में ही है ये जगत के जंगल में ये पंचवटी है सत्संग करते हुए रहना यह राम जी ने धर्म की स्थापना में मूल हेतु बताया सत्संग अच्छा लक्ष्मण जी प्रश्न पूछते अजय है हम लोग ये काया कुटिया निराली जमाने भाया काया कुटिया निराली जमाने भरसे दस दरवाजे वाली जमाने बन से दस दरबार सबसे सुंदर आंख की खिड़की इस काया की कुटिया में खिड़की है इस मकान की खिड़की आंख दो खिड़कियां हैं इतनी बढ़िया कमाल की इतनी सी खिड़की बस इतनी सी अजय खिड़की में शीशा लगा है ये एयर कंडीशन वाले शीशा लगाते हैं रेलगाड़ी में आप देखो तो भीतर का आदमी तो बाहर वाले को देख लेता है बाहर वाला भीतर वाले को नहीं देख पाता है वाह अरे ब्रह्मा जी क्या कमाल किया इस पंच तत्व के शरीर की खिड़की रूपी आंख में पुतली का ऐसा काला शीशा लगाया कि भीतर वाला तो बाहर वाले को देख लेता है पर बाहर वाला भीतर वाले को नहीं देख पाता है सबसे सुंदर आंख की खिड़की जिसमें पुतली काली भर भर से काया या निराली जमाने भर से क्या क्या कमाल है इस शरीर का कमाल का शरीर है ये उन दिनों मोबाइल नहीं चले थे हम किसी के घर बैठे थे फोन पर घंटी बजी तो वो हमसे बात कर रहे थे उधर रिसीवर रखा और टन टन टन टन तो का फोन सुन ले अरे बोले महाराज आप तो बात कर वहां उठा लिया होगा लोग उठाते तो हमने कहा यहाँ बजरा वहां कैसे उठा लिया होगा अरे कहा कि टेलीफोन तो एक कनेक्शन दो है दोनों पर एक साथ घंटी बजती चाहे इस कमरे में सुन लो चाहे उस कमरे में उस दिन हमें लगा वाह ब्रह्मा जी क्या कमाल किया इस शरीर में दो टेलीफोन है दोनों पे घंटी एक साथ बजती चाहे इस कान से सुनो चाहे इसे अच्छा बोलो दोनों पे बजती घंटी एक साथ की नहीं सुनते श्रवण नासिका सुनते श्रवण आपके मकान में कितने नौकर हैं, है थे थे। कान सुनने के लिए नासिका सूंघने के लिए और बड़े आदमी खुद थोड़े ही बोलते हैं अपने नौकर इनसे ये कह देना तो आपका एक नौकर है जो आपके कहने से बोलता है कौन बाणी करे बोला चाली जमाने भर से खाया निाली जमाने भर सेठ से जगह तो मुनिम जी इन्हें ये दे दो मुनीम जी इनसे ये ले लो दो दो मुनीम लेना देना वही करते हैं आपके भी दो मुनीम हैं लेना देना कर करते लेना देना कर करते सवारी हमेशा तैयार पग चाल चले मत वाली जमाने भर से काया काया कुटिया निराली आ, आ, आ, आ सर्दी गर्मी कड़ा मुलायम त्वचा जानने वाली जमाने भर से काया देखो भैया जहां से आप आए हो जहां जाओगे वो तो आपके मकान का मकान है वो आपका मकान नहीं आपका मकान तो ये चलता फिरता मकान है और बड़ा आलीशान है एक आदमी बोले कुछ चीजें तो ब्रह्मा जी ने बेकार लगा दी हमने का क्या सुनने के लिए कान काफी दिए ढक्कन काहे को लगा दिए हमने कहा ब्रह्मा जी जानते थे कि बुढ़ापे में आख कमजोर होगी आदमी चश्मा लगाएगा तो हैंडल कहाँ रखेगा इसलिए पहले से इंतजाम अजा आप आज भी देखो आदमी कार खरीदते एक सज्जन कह रहे थे महाराज अगली बार आओगे नई कार में बिठाएंगे आपको हम जब अगली बार गए थे हम कार बोले अभी नहीं खरीदी अगले महीने इसका लेटेस्ट मॉडल आ रहा है तब खरीदे तो हम वो अंग्रेजी में बोला लेटेस्ट मॉडल हमें कुछ समझ में नहीं आया क्या मतलब है ये भी किसी कार का नाम बोले नहीं कार तो वही है पर पिछला मॉडल जो बना था उसको कमी रह गई थी इसमें सुधार दिया तब मुझे लगा कि इतनी सब व्यवस्था होने के बाद विज्ञान ने इतनी उन्नति की तो भी परफेक्ट कार नहीं बना पाते लेटेस्ट मॉडल की जरूरत पड़ती पर वाह अरे ब्रह्मा जी जब से ये शरीर बनाया आज तक इसके लेटेस्ट मॉडल की जरूरत नहीं पड़ी वही बिल्कुल वही था वही आप देखो पूरा इतना लाइट है अपनी जगह फिट है हॉर्न अपनी जगह हॉर्न बजता तो ये तो एक तरफ रहो एक तरफ चलो अपनी साइड से चलो है? और इस गाड़ी का भी हॉर्न जब बजता तो यही तो कहता है कि अपनी साइड से चलो एक तरफ चलो धर्मपुर चलो है? आज तक इसके लिए पर एक अजीब बात है जब इतना आलीशान मकान है तो चौकीदार भी तो चाहिए चौकीदार है चौकीदार अक्सर ऊपर बिठा दिए जाते हैं। देखते रहना चारों तरफ देखते इसका चौकीदार भी ऊपर बैठा चारों तरफ देखता बुद्धि काम क्रोध लोभ आदि से बुद्धि करे रखवाली जमाने भर से काया निराली निराली निरा हा काया कूटिया निने भदसे काया कुटिया जमाने भद से काया कूटी या निराली लेकिन इसमें रहने वाला चौकीदार की बात ही नहीं मानता ये नौकरों से मिल गया बाहर वालों से अच्छा नौकर इसको घर में बैठने नहीं देते बारी बार घुमाते हैं ये मन भीतर नहीं बैठता कहीं आख के संग चला जाता कहीं कान के संग चला जाता कहीं नाक के संग कहीं रसना के संग बारी बार रहता अच्छा कोई बाहर दिन भर घूमे और रात में आगे बरामदे में सो जाए और सवेरे फिर चला जाए तो भीतर वाला कमरा तो वो देख ही नहीं पाता इस मन यह मन भीतर वाला कमरा तो देख ही नहीं पाता जगत के बाजार में घूमता है रात को सपने की बरामदे में सो जाता सवेरे फिर उठ फिर तैयार इसे शांति मिली कहा भीतर वाले कमरे में गया था ना के संग इंद्रियों का मन बन बैठा जंजाल जाल अजय ये मकान तो बहुत बढ़िया है लेकिन किराए का है अपना नहीं किराया देते रहो मकान बने रहो किराया खत्म मकान खाली हर महीने नहीं देना किराया हर हफ्ते नहीं हर दिन नहीं हर क्षण इस कुटिया का सहज किराया स्वास चुकाने वाली जमाने से काया कु आती जाती श्वास ये किराया है किराया खत्म मकान खाली जनराजेश मत करना जनराजेश मत करना क्योंकि ये करना पड़ेगी खाली जमाने भर से काया कुटिया निराली काया कुटिया निराली जमाने भर से यही पंचवटी है आज इस पंचवटी में सत्संग करते रहो क्यों करते रहो पता नहीं इस पंचवटी में कब भेष बदल के सूप रखा आ जाए कब रूप बदल के वासना आ जाए कब गुण के रूप में दोष आ जाए इसलिए सत्संग करते रहो अज अच्छा सत्संग करे कौन लक्ष्मण जी ने पूछा अब कितना बढ़िया अर्थ है लक्ष्म इनका नाम कितना सुंदर है प्रश्न लक्ष्मण ने पूछे प्रश्न उठते ही मन में है लेकिन ये लक्ष्योन्मुखी मन है लक्ष्य प्राप्त कर लेने की तीव्र लालसा जिस मन में हो वो लक्ष्मण जीवन का लक्ष्य क्या है यह जानने के लिए लक्ष्य को पाने के लिए प्रश्न पूछे जाएं उत्तर दिए जाएं जे प्रश्न पूछे जाए जिज्ञासा से उत्तर दिए जाएं अनुभव से तो सत्संग है लक्ष्मण जी ने पूछा एक बार प्रभु सुख सुखयासीना एक बार आसीना लक्ष्मण वचन कहे बचन ही एक बार एक बार एक बार प्रभु सुख आसीना एक बार। एक बार की बात है अजय ये एक बार कहना बड़ा अच्छा है सुनने वाला एकाग्र तो तुरंत एक बार अच्छा क्या हुआ थे एकाग्र हो जाता है तुलसीदास जी कहते एक बार भगवान सुखासीन थे सुख में आसीन थे सुखद स्वरूप में आसीन थे अथवा सुखासन में विराजमान थे लक्ष्मण वचन कहे छल हीना लक्ष्मण जी ने प्रश्न किए लेकिन प्रश्नों में छल नहीं होना चाहिए क्योंकि ये परीक्षा नहीं है जिज्ञासा है एक आदमी ने सवाल पूछा दूसरे ने उत्तर दिया तो कहा हमारा उत्तर से बोले हम तो पहले ही जानते थे हम तो पूछ रहे थे कि आपको आता है कि नहीं लक्ष्मण बचन कहे इच्छा लहीना अच्छा क्या क्या पूछ रहे हो मु समझाए ये सोई देवा मुझे समझा दो अच्छा किस लिए समझना चाहते एक संत कहते थे कि सुनना है समझने के लिए और समझना है सुलझने के लिए समझे नहीं तो सुना काये को और सुलझे नहीं तो समझे काहे को एक गुरुजी ने एक चेला बनाया था हमारे गुरुदेव ये कथा सुनाते थे वो क्या हुआ एक बहेलिया जाता था जाल बिछाए दाने डाले तोते आके फंसे सुजाल so, में सब तोतों को बांध के वही लिया ले जा रहा था उन संत ने देख लिया भैया तुम्हें तो बाजार में रुपया मिलेगा हमसे ले लें इनको छोड़ दो क्योंकि संत किसी को बंधन में पड़े हुए नहीं देख सकता पर गुरुजी ने उन्हें सोचा कि आज छोड़ा दिया कल फिर पकड़े जाएंगे तो उन्होंने एक तोते को अपने पास पाल लिया कि इसको हम मंत्र देंगे सुनायेंगे समझाएंगे तो ये फंसेगे नहीं सुलझ जाएंगे अब गुरु उसको रोज सिखाते बहेलिया आएगा जाल बिछाएगा दाने डालेगा हम नहीं फसेंगे। तोता याद कर लिया तोते बड़ी जल्दी याद करते तोतों की यही तो प्रसिद्धि तो है अब वो गुरु से आगे आगे बोले गुरुजी कहे बहेलिया तोता आएगा जाल बिछाएगा दाने डालेगा हम नहीं फंसे गुरुजी बोले ही नहीं पाए गुरु कहे हाँ बेटा वही बहेलिया आएगा जाल बिछाएगा दाने डालेगा हम नहीं फंसे ये जितने तोते होते हैं ये गुरुओं से भी आगे बोलते हैं उन्हें तो बोलने नहीं देते वही आएगा जाल बिछाएगा दाने डालेगा हम नहीं फंसे गुरु जी बोले हमने तुम्हें मंत्र दिया है हां यहां पक्का अब तुम दूसरों को दो तो मंत्र ऐसी परंपरा चलती सबको सिखाओ तो तोता उड़ा अब उसने चेले बनाए गुरु ने तो एक बनाया था उसने तो हजारों बना लिए जो मिले हाँ पहली आएगा जाल बिछाएगा दाने डालेगा और वो भी फिट तुरंत बहेली आएगा जाल बिछाएगा दाने डालेगा हम नहीं फंसे अब आकाश भर में तोते यही चिल्लाए आकाश भर गया तोतों से खाली जगह नहीं बची इन तोतों के मारे तोतों के मारे खाली जगह बचती कहा है बहेलिया गुरु के पास आया कि आपने हमारा धंधा चौपट कर दिया अब जहां देखो मंत्र गूंज रहे हैं, पूरा आकाश भरा है तोतों से अब तो कोई फंसेगा ही नहीं आपने मंत्री ऐसा दिया और आपके चेले ने और कमाल किया है गुरु बोले चेला हमारा है तुम नहीं जानते जाल बिछाओ तुम दाने डालो और अगर कुछ फंसे पक्षी तो ले आना ठीक है बहेली ने बिछाया जाल डाल अब तोते चले आ रहे हैं मंत्रोच्चारण करते हुए बहेलिया आएगा जाल बिछाएगा दानी डालेगा हम नहीं फंसेगे और वहीं आके बैठे सब फंस गए मंत्र बोलते हुए फंस गए बिना मंत्र वाले तो बच भी गए थे पर वाले तो निश्चिंत थे कि हम तो फंसेंगे ही नहीं वही फंसे हुए बहेरिया ले आए सबको गुरुजी ने कहा रखो जालसम देखा तो सबसे आगे उनका वो बड़ा ही चेला फंसा था और जिसने कई चेले बना दिए थे वही फंसा था गुरुजी ने कहा कि तुम कैसे फंसे वो चेला बोला कि गुरू हमको भी रोष है हमारे सब तोतों में रोष है आपका मंत्र झूठा हम इस मंत्र के भरोसे में फंस गए गु hmm. गुरुजी ने कहा तूने मंत्र अच्छी हाँ, तरह सुना था हां सुना था समझा था हाँ अगर सुन लिया होता समझ लिया होता तो सुलझ भी गए होते उलझे क्यों मंत्र सही नहीं है अच्छा याद है तुम्हें मंत्र हां याद है बोलो बहिलिया आएगा गुरुजी बोले बहिलिया आया था कि नहीं बोले आया था तो बोले मंत्र सच्चा कि झूठा बोले हाँ तो आया तो था तो है जाल बिछाएगा जाल बिछाया था हाँ बिछाया था बोले फिर मंत्र झूठा कहाँ दाने डालेगा दाने डाले थे हां डाले थे फिर तो मंत्र सच्चा आगे क्या बोले हम नहीं फसेंगे, गुरुजी बोले फिर क्यों फस गए फिर क्यों फस गए बोले अरे ये तो हमने सोची नहीं हम सोच रहे थे मंत्र बचा लेगा अरे मंत्र समझने के लिए ही और सुलझने के लिए भी है उस मंत्र को स्मरण रख तो समझना किस लिए है क्यों समझना चाहते हैं सुनना समझने के लिए समझना सुलझने के लिए लक्ष्मण जी क्या कहते हैं मुए समझाए कहो सुई देवा सब तज करो चरण रज सेवा भगवान मैं इसलिए समझना चाहता हूँ कि मेरा मन आपकी भक्ति से भर जाए मैं आपकी भक्ति कर सकूं अच्छा ठीक है किसके बारे में समझना चाहते हो कह ज्ञान विराग अरुमाया कहु सो भगत करह जे दाया अब तीन ही बातें पूछी नहीं ज्ञान के बारे में बताएं वैराग्य के बारे में बताएं और भक्ति के बारे में बताएं माया तो बाधक तत्व है ज्ञान विराग माया और भगत अच्छा समझा दो भगवान बोले समझाएंगे नहीं बुझाएंगे विस्तार से बात कही जाए तो समझाना संकेत कर दिया जाए तो बुझाना थोरे मऊ सब कहा बुझाई तीन के बारे में पूछा ज्ञान वैराग्य और भक्ति अच्छा तो तीन कई नाम हम ले रहे हैं कौन कौन से का सुनऊता मन मत चित लाई मन मत और चित चित में भगवान की भक्ति मन में वैराग्य बुद्धि में ज्ञान अज्जा भगवान ने समझाना कहां से शुरू किया ज्ञान के बारे में नहीं बताया पहले वैराग्य के बारे में नहीं भक्ति के बारे में शुरू कहां से मैं और मोर तोड़ते माया मैं मेरा तुम तुम्हारा ये माया का स्वरूप है लक्ष्मण जी बोले हमने तो ज्ञान के बारे में पूछा था आप माया के बारे में बता रहे हैं। भगवान बोले पहले रात समझ लो दिन सूर्योदय हो जाएगा तो रात दिखेगी ज्ञान होने पर फिर कहां माया इसलिए पहले माया को समझो। जिसे तुम सत्य समझते हो वो सत्य नहीं है पहले यह तो समझो फिर सही क्या है बाद में करेंगे बात पहले जिसे तुम सही माने हो वो सही नहीं है यह तो समझो माया के बारे में भगवान ने बताया अच्छा तो महाराज ज्ञान ज्ञान ज्ञान मान जहां एक ओ नाही देख ब्रह्म समान सब माह यहां समता का भाव मान जहां एक ओ मान नहीं न सम्मान है न अपमान है क्योंकि अपनी ओर से कुछ मान ही नहीं न बड़ा न छोटा पूज्य संत श्री उड़िया बाबा जी महाराज से किसी ने पूछा कि बाबा भक्ति बड़ी की ज्ञान भक्ति बड़ी की ज्ञान बाबा बोले भक्ति तो एक आत्मज्ञानी संत बैठे थे वो तो बोले बाबा और ज्ञान बाबा बोले ज्ञान में बड़ा छोटा होता ही नहीं है उसमें तो सब समान हम ना तुम मसाला गुम आहा हाहा यहां तुलसीदास जी ने इसके लिए एक ही शब्द लिखा सकल दृश्य निज उदर मे लि सोवे निद्रा तोगी सोई हरिपद अनुभवे परम सुख अतिशय द्वैत वियोगी आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा ये समता का भाव कोई बचे ही नहीं दूसरे की कल्पना ही ना बचे दूसरे का अस्तित्व ही नहीं बचे कोशिश करने पर भी दूसरा न अद्वैत दूसरा है ही नहीं अच्छा विराग क्या है महाराज भगवान ने कहा कहीतात सो परम विरागी त्रण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी जो गुणातीत तो हो जाए कहीं राग न रह जाए लगाव न रह जाए वह पहला ब्रह्मलोक लोक लगी भोग जो चहे सबन का त्याग वेद अर्थ ज्ञाता मुनि ताहे कहत बैराग कहीं राग नहीं अच्छा महाराज एक प्रश्न और रह गया हां बोलो ईश्वर और जीव भेद प्रभु सकल कहा समझाए अब ये बड़ा प्रश्न बाद और जहां बाद वहां विवाद मध्य प्रदेश में एक शहर है नर्मदा जी किनारे होशंगाबाद महाराज वहां एक बार वेदांत सम्मेलन हुआ बड़े बड़े विद्वान आए अलग अलग मत के और सब अपने मत के मत वाले सब की बात सही है सबको अपनी बात सही लगती है, उसमें क्या अद्वैतवाद शुद्धाद्वैतवाद विशिष्टाद्वैतवाद सब, तीन दिन सम्म विद्वानों ने ऐसी ऐसी बातें कही ऐसे ऐसे जो प्रस्थान त्रय के आधार पर अपने अपने मत को सिद्ध किया अपने आचार्यों की परंपरा के अनुसार एक विद्वान शहर में किसी के घर ठहरे थे तीन दिन बाद सम्मेलन समाप्त हुआ तो वो जाने लगे थे जिसके घर ठहरे थे बोले मैं इतनी दूर से आया और इतना वेदांत सम्मेलन तुमने बड़ी सेवा की लेकिन तुम्हें क्या समझ कौन सा समझ में आया अद्वैतवाद शुद्धाद्वैतवाद विशिष्टाद्वैतवाद कौन सा बात समझ में आया त्रैतवाद द्वैतवाद बोला कि अब नाराज तो नहीं हो गया आप बोले नहीं नहीं नाराजगी बात है मन की बात खुल के कहो बोले महाराज हमें तो हमारा होशंगावाद ही समझ में आता है ये एक भी बात पता नहीं आप लोग क्या कहते हो द्वैत और द्वैत और कुछ अब इसको लेकर बड़ा बा अच्छा मैं भी आपसे कहता हूं वाद जहां है वहां बादी अच्छा किसी के शरीर में बादी हो जाए तो उसका हिलना ढूंढना मुश्किल बादी फिर चलना और मुश्किल तो ये जितने बादी विवादी इनका हिलना डूलना मुश्किल वे बिन्न हिलते अपनी जगह से जो बाद ऐसा कैसे लेकिन सुलझने के लिए संत चाहिए तुलसीदास जी संत है अच्छा संत ऐसी बात कहते हैं सबके लिए होती। तुलसीदास जी ने ऐसी बढ़िया बात कही किसी का भी विरोध नहीं ईश्वर जीवई भेद प्रभु सकल कहो समझाए पंक्ति एक और बाद तीन अद्वैतवाद द्वैतवाद त्रैतवाद तीनों का समन्वय पंक्ति क्या है आह माया ईश न आप कहूं जान कही सो जीव भगवान परिभाषा दे रहे हैं जीव कौन बोले जो माया को न जाने ईश्वर को न जाने और अपने स्वरूप को न जाने वह जीव है ये त्रैतवाद मानव सम्मत है त्रैतवाद तीनों बात है माया जीव ईश्वर तीनों की सत्ता स्वीकार की लेकिन किसी तुलसीदास जी से कहा कि ये ये तो त्रैतवाद है तुलसीदास जी बोले हाँ तुम्हें आपत्ति है बोले हम तो द्वैतवाद को मानने वाले हैं तो तुलसीदास जी बोले इसमें द्वैत भी है का द्वैत कैसे आप तो साफ साफ तीन का नाम नहीं रहे माया ईश और ना आप कह अरे कहा कि माया और ईश अलग अलग शब्द नहीं माया ईश मायापति माने ब्रह्मा परमात्मा माया ईश और न आप कहू जान कहिए सो जीव जो परमात्मा को और अपने को न जाने वही जीव द्वैतवाद तो अद्वैतवादियों ने कहा कि हमारा तो अनुभव यह है कि दूसरा है ही नहीं तो आप क्या कहते हैं तुलसीदास तो जी बोले वही तो हम कह रहे हैं माया ईश ना आप कहूं जान कहिए सो जीव माया ईश मायापति ब्रह्म जो अपने को ब्रह्म न जाने वही जीव है तो अद्वित जो अपने को ब्रह्म न जाने वही जीव है और जिसने ब्रह्म जान लिया तो वही जीव क्यों रहेगा तो ये संतों की बात अधिकारी भेद से सबके लिए कहते हैं भाई तुम्हारे लिए ठीक है तुम्हारे लिए ये ठीक है तुम्हारे लिए असल में इसलिए संत की बात सबकी होती है एक महात्मा के पास एक सज्जन गए प्रणाम किया महात्मा ने कहा पढ़ी लेते हो तुमने महाराज पढ़े लेकिन तो बोले धिककार है तुम्हारी जिंदगी को तुम पढ़े ही नहीं बैठो पढ़ो एक आदमी को लगा इनको पढ़ाओ वो पढ़ लिखने लगा तब तक तो दूसरे दिन दूसरा आदमी आया उसने किया प्रणाम महात्मा बोले खुश रहो पढ़े लिखे हो बोले हाँ तो बोले रामायण की गीता पढ़ती बोले बोलते नहीं पढ़ते बोले धिककार है तुम्हारी पढ़ाई लिखाई को तो वो जो पढ़ लिख रहा था अच्छा महाराज हमको पढ़ाई लिखाई में लगा रहे हो फिर कह रहे हो पढ़ाई लिखाई को धेकार है महात्मा बोले वो तुम नहीं सुनो इनको सुना रहे तो बोले क्या करें बोले रामायण पढ़ो वो रामायण पढ़ने लगा तब तक तीसरा आया महात्मा ने कहा पढ़े लिखे हो हाँ। रामायण पढ़ते हो हाँ बोले उसमें जो पढ़ते हो समझते हो बोले समझते हो होते बोले देख धिकार है तुम्हारे इस तो रामायण पढ़ने तो रामायण पढ़ने वाला का लगा कि ये क्या कह रहे हैं इसीलिए आप ऐसे सोचो जैसे किसी मरीज से डॉक्टर कहे घी मत खाना जहर है तब तक दूसरा आया कमजोर दूबला तो बीमारी तो कोई नहीं खाया पिया करो घी अमृत है तो वो कहे अच्छा हमें जहर बता रहे और इसे अमृत बता रहे तो वैद्य घी के बारे में बोल ही नहीं रहा है वह तो मरीज को लक्ष्य करके बोल रहा है कि तुम्हारे लिए जहर है तुम्हारे लिए अमृत है इसी तरह संत जब बोलते हैं तो वे साधक को दृष्टि में रखकर बोलते हैं कि इसके लिए क्या उचित है या हृदय प्रधान है बुद्धि प्रधान है तो इसके लिए नियम है इसके लिए प्रेम है इसके लिए वो एक तरह से नहीं सबको चलाते आज तो मैं जो है ना मानो मान नहीं होगा बात तुलसीदास जी ने तीनों की बात कही अच्छा ब्रह्म कौन ब्रह्म बंध मोक्ष प्रद सर्व परमाया प्रेरक शिव जो बंधन से मुक्ति से सबसे परे है ना उसका बंधन है ना उसकी मुक्ति है अच्छा देखो सही बात है बंधन हो तो मुक्ति हो बंधन हो तो मुक्ति हो है ही नहीं अच्छा ना हो और मान ले तो एक आदमी के पास कुछ गधे थे तो उसने और गधे तो सब बांध दिए रोज शाम को बांधता था एक गधे की रस्सी खो गई अब उसको लगा गधा भाग न जाए तो कान पकड़े बैठा तब तो तक तो महात्मा निकले बोले कैसे बैठे भगत यार बोले क्या बताए महाराज गधे की रस्सी हो गई इसे बांधना था महात्मा बोले गधों को भी रस्सी बांध दे कहा कैसे बोले बिनाई रस्सी के बांध दे कहा कैसे बोले रस्सी ना हो ऐसे ऐसे करो गले में ऐसे ऐसे लपेटा दो फिर तान के खींचो फिर खूंटे में लपेटो महात्मा तो चले गए उसने वैसे ही किया रस्सी तो थी नहीं गले में ऐसा ना लपेटा ऐसी गांठ लगाई इधर गई के ले गया फूटे से लपेट दिया गधा बंध गया और गधे तो हिले भी वो नहीं है न उसको लगा कि हम बंध गए वो गधा ही कैसा जो इतना भी ना समझे उसे भी तो अपने नाम की सार्थकता सिद्ध करनी थी बिना रस्सी के बंधारा रात भर सवेरा हुआ उस आदमी ने सब गधों के गले की रस्सी खोली पर उसे बांधा ही नहीं था जो खोल है अब उसको वो डंडा मारे चल और गधा हिले ही नहीं अपनी जगह से चले ही नहीं तो वो दौड़ा दौड़ा गया महाराज क्या चमत्कार कर दिया आपने हमारा गधा तो आपके चमत्कार के बस में है वो हिलते ही डुलता नहीं है महात्मा बोले कोई चमत्कार नहीं किया नहीं माना कुछ ना कुछ तो चमत्कार गधा हिले ही धुल नहीं रहा महात्मा बोले गधों के लिए तो हर बात चमत्कार होती है चमत्कार हो या न हो पर गधे को समझ में आ जाए कि चमत्कार है फिर नहीं हिलता वहां से चमत्कार हो या ना हो पर गधा समझ लेके चमत्कार है फिर नहीं हिलेगा वहां से चाहे जितने डंडे मारो चाहे जितना समझाओ फिर नहीं हिलता तो बोले गुरुजी करें क्या सो बताओ बोले उसे खोला था कि नहीं बोले उसे बांधा ही कब था बोले जैसे बांधा था वैसे ही खोल दे आया सो उसने खट ऐसी फूट गले से नरसी खोले से चल गधा चल दिया गधे को मिल पता लगा कि अब हम मुक्त तो हो गए हर इस गधे से पूछे तू बांधा ही कब था ना समझी के कारण अपने को बंधन में मान रहा था बंधन का भ्रम था तो मुक्ति का भ्रम डाला गया मुक्त तो था ही वह बंधन में है ही कब मान मान बंधन में आया, मान लिया बस ये मुक्त तो है अब नहीं हो गया कि आज हो गया हो इसीलिए ज्ञान से मुक्ति नहीं मिलती ज्ञान से तो यह पता चलता है कि मैं मुक्त हूं मनोबुद्धि अहंकार चित्ता हम मैं मन बुद्धि चित्ता हंकार चिदानंद रूप शिवो, शिवो हम ये क्या तो भगवान ने कहा जो बंधन और मुक्ति सबसे परे है वह ब्रह्म है जिसके स्वरूप में न बंधन है न मुक्ति है कभी बंधन हो तो मुक्ति हो है ही नहीं नित्य और भगवान फिर अंत में कहते हैं कि जाते बेग द्रवहू मैं भाई भगवान ने माया के बारे में समझाया वैरागी के बारे में समझाया ज्ञान के बारे में समझाया ईश्वर जीव का भेद समझाया ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन किया उसके बाद अंत में कहते हैं जाते बेग द्रवहूं में भाई असमम भगत सुगम सुखदाई वह मेरी भक्ति सो स्वतंत्र अवलंबन आना आधीन ज्ञान विज्ञान अजा महाराज भक्ति कैसे मिलेगी सो विनु संत न काहू पाई कोई भक्ति के साथ रहो तो भगवान की भक्ति मिलेगी अब अंतिम बात कह रहा हूं कि ये भगवान ने समझाया भक्ति का वर्णन किया आह भक्ति के बिना अंताकरण निर्मल नहीं होगा मन निर्मल नहीं होगा भगवान से प्रेम भगवान की भक्ति अजय कहीं कोई विवाद नहीं है न वाद है ना विवाद है और यही हुआ भगवान ने वर्णन किया लेकिन जैसे ये सत्संग पूरा हुआ वैसे ही तुलसीदास जी लिखते हैं सूप नखा रावण कै बहनी दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी पंचवटी सो गई इक इख बिकल भई जुगल कुमार देख विकल भई जुगल कुमार खा आई एक सज्जन बोले सुपन काहे को आ गई और सत्संग कर रहे थे तो भी सुपन का आ गई अरे भाई ये कथा संकेत देती है जो लो कहते लोग कहते सुपनखा क्यों आ गई वो ऐसे लोग यह भी कह सकते हैं कि हम साल भर पढ़े से तो ठीक परीक्षा क्यों होती है। अब ऐसा होता कि पढ़े और परीक्षा ना हो परीक्षा ही तो ये बताएगी कि पढ़ाई सच्ची की कच्ची तो वासना ही तो ये बताएगी कि सत्संग सच्चा की कच्चा सुब नेश बदल के आई और कथा से आप परिचित हैं, राम जी की ओर देखकर कहा तुम समुष न मो सम तो कहीं प्रोगाता राम जी वैदेही जी की ओर देखने लगे और संकेत बड़ा सार्थक है वासना जीवन में आक्रमण करे तो दे की ओर नहीं वैदेही की ओर देखना देह भाव से ऊपर उठना यही ज्ञानी की रहने है और सीता जी ने देखा कि सूपनखा मुझे ना खा जाए, तो सीता जी प्रभु के चरणों की ओर देखने लगी ये भक्त की रहने है भगवान के चरणों का आश्रय ले आप ही बचा सकते हो और भगवान ने लक्ष्मण जी के पास सुपनखा को भेजा तो लक्ष्मण जी बात तो सुपनखा से करते हैं पर देखते हैं प्रभु को गई लक्ष्मण रिपु भग्नी जानी प्रभु बिलोह की बोले मृदु बानी ये वैरागी की रहनी है व्यवहार जगत में पर दृष्टि में भगवान बातचीत वासना से की लेकिन दृष्टि में भगवान को रख और उसका परिणाम अंत में ना कान कटे सूप न खाके अब इसको केवल इस घटना की दृष्टि से ही मत देखिए एक महिला के नाक कान काट दिए कहां की भद्रता है और कहां का ये और ये ये कोई बात है ये अरे नहीं भाई इसको वृत्ति के रूप में देखिए ज्ञान वैराग्य भक्ति के रूप में अगर सीताराम लक्ष्मण को देखते हैं तो सूपनखा को वासना की दृष्टि से देखिए अच्छा वासना में कामना में विघ्न पड़ जाए तो क्रोध आता ही है सूप की कामना पूरी नहीं हुई तो रूप भयंकर प्रगटित भाई ये कामना में क्रोध और कितना अद्भुत है क्या नाक कान सूप नखा के घटे इसका अर्थ आप उस घटना को इस रूप से समझे कि नाक काट दिए कान काट दिए आप इसको ऐसे देखिए कि इस वासना ने बड़ों बड़ों की नाक कान काट दिए वासना जिसमें भर जाए उन्हें ना किसी की सुनाई पड़ती है और जब बोलो वासना जिस पर सवार हो जाए उसको कितनी समझा उसे सुनाई नहीं पड़ता कुछ अच्छा आपने अनुभव किया ऐसे लोगों को समझा के देखो हमें तो कई मौके मिले एक को इतना समझाया मान गया भैया मान गया राजस्थान की बात है वो सुनता ही नहीं था सुन ऐसे नहीं सुनता थे जैसे कान ही ना हो बहुत समझाया उसको हमने ही समझाया ऐसे जैसे कान ही ना हो तो कान का उपयोग किया नहीं तो ऐसी नाक कटी क्या मुंह दिखाने लायक नहीं नाक कटने का मतलब मुंह दिखाने लायक क्योंकि तो आंख ना हो तो चश्मा लगा ले पर नाक ही कट जाए तो छिपाए कैसे <laughs> नाक कटने का मतलब इज्जत चली गई प्रतिष्ठा चली गई तो वासना जिस पर सवार होती है वह न किसी की सुनता है न ना अपनी नाक की परवाह करता है कामा न भयम न लज्जा तो इस वासना ने बड़ों बड़ों की नाक काट दी बड़ों बड़ों के कान काट दिए लेकिन धन्य है ये सत्संगी इन्होंने वासना के नाक कान काट दिए वासना का विरूपीकरण तो जब हम वासना का विरूपीकरण कर सकें उसके सौंदर्य से प्रभावित ना हो उसके रूप बदलने से धोखे में ना आए तो समझ लो सत्संग सही जीवन में उतर गया और ज्ञान वैराग्य भक्ति जीवन में उतर गए और वासना पर हम विजय श्री प्राप्त कर लें, ऐसे लोग राम जी ने जब सूप न नखा के नाक कान कटवाए तब रावण को चुनौती दी अब और अब का मतलब क्या कि जो वासना की नाक काट दे ऐसा महापुरुष ही फिर अधर्म को मिटाकर धर्म की स्थापना करने में सफल होता है तो हमारे आपके जीवन में नियम हो प्रेम हो विचार हो कर्तव्य का पालन हो वासना पर अधिकार हो तो हम भगवान राम के भक्त होकर अपने धर्म पूर्वक आचरण से अधर्म को मि, मि, से दूर रहेंगे और तब लगेगा भगवान को भी कि हमने जिस धर्म की स्थापना की थी उस धर्म का पालन करने वाले लोग सुखी हैं प्रसन्न हैं यह देखकर भगवान भी प्रसन्न होते हैं क्योंकि जब जब हो ए, धर्म के हानि बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी कर ही अनिजाए नहीं भरनी तब तब तब प्रभु धरि विविध सरीरा हर ही पानिध सजन पीरा हरहीं सजन पीरा पा तब तब धरी प्रो विविध शरीर राह कृपाण सज्जन पीड़ा असुर सुर असुर मरिथापुरख निशे जग विस्तार विजज राम जनम कर्ेक् कृपाने दिश कृपाणी सज कृपाणी सीता राम राम राम सीता राम राम सीता राम कल इस कथा का विश्राम दिवस है सूचना आपको मिली है प्रातःकाल 10 10 बजे से 12 बजे तक ये कथा रहेगी सीता राम राम राम सीता राम राम राम राम सीता श्री सीताज श्री हनुमान जी महाराज की श्री हनुमान जी महाराज श्री गुरुदेव भगवान की सब संतन की सब भक्तन की जय जय श्री सीता राम जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पत हर हर महादेव कल सुबह 10 से 12 में पूर्णा होती होगी